एक का इक्तीसवा भाग जीवों का युग युगारी करीब उन्नीस करोड़ वर्ष पहले प्रकट हुए और करीब छमलव पांच करोड़ वर्ष पहले डायनासोरों की समाप्ति के बाद पृथ्वी पर प्रमुख जीव बन गए स्तंधारी गर्म रक्त वाले एवं शरीर पर आवरण रखने वाले जीव थे जो मेरुदंड के साथ चार और श्वसन में सहायक मध्यपट को रखते हैं। अधिकतर स्तंधारी अंडे देने के बजाय बच्चे पैदा करते थे और सभी स्तनधारी अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाते थे बच्चों को दुग्ध कराने के लिए इस वर्ग के जीवों में होती है, जो इस वर्ग की विशिष्टता भी है डायनासोरों की समाप्ति के बाद स्तनधारी जीव लगभग विशाल खूंखार और प्रधान परभक्षी बन गए थे स्तंधारियों ने ही तंत्र में डाइनासोर द्वारा रिक्त हुए स्थान पर कब्ज़ा जमा लिया। उड़ने वाले ने तैरने वाले, वाले स्तनधारियों ने तैरने वाले सरिसूपों का स्थान हथिया लिया डायनासोरों की मृत्यु के करीब एक करोड़ वर्ष बाद कुतने वाले जीवन से भर गई। आकार के जीव जंगलों में चरते थे तो बड़े मांसाहारी जीव दूसरे स्तरियो पक्षियों और सरसरूपों का शिकार करते थे करीब तीन दशमलो पांच करोड़ वर्ष पहले का नया वर्ग प्रकट हुआ वे विषम जीव जो वर्तमान घोड़ों, गैंडोम और टाइपिशा के पूर्वज थे और इनके साथ सम खुर वाले जीव जिनमें हिरण मवेशी और भेड़ के पूर्वज भी अस्तित्व में आए इसी समय के आसपास ही दो जिली स्तंधारी समूह विकसित हुए थे पहले समूह तिमिगढ़ के अंतर्गत वेल सूस और डॉल्फिन शामिल थे दूसरे समूह में आधुनिक मैनेटी और समुद्री गाय के पूर्वज विकसित हो रहे थे इसी काल में पहले बार हाथी जैसा जीव और चमगादड़ प्रकट हुए करीब तीन दशमलव पांच करोड़ से दो दशमलव चार करोड़ वर्ष पहले हाथी बिल्ली और कुत्ते बंदर एवं महान कपियों ने धरती पर राज किया अगले एक दशम पांच करोड़ वर्षों के दौरान बड़े कपी पर्यटक बनकर अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में पहुंचे करीब 50 लाख वर्ष पहले वर्तमान मानवों के पूर्वज से भिन्न और कपियों एवं मानवों से समानता दर्शाने वाले जीव दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में प्रकट हुआ